लेसन 44 फोर पेज नंबर टू मछुआ नदी में बंसी से मछली पकड़ रहा है मैं दिन में नहीं सोता रात को सोता हूं अगले हफ्ते में बारिश होगी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुल 9 जिले हैं धूप में पौधे सूख गए पेज नंबर टू एटी टू दादी अपने कमरे में चली गई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कुल नौ जिलों में बटा हुआ है राम कुछ ही घंटों में झोपड़ी के पास पहुंचा हर व्यक्ति सुख में भगवान को भूल जाता है जबकि दुख में ईश्वर को पुकारता है हमारे बॉस दिन रात काम में लगे रहते हैं प्रेम और घृणा में अंतर क्या है तुम्हारा शब्द सुनने में अच्छा लगता है मुझे मालूम नहीं था कि मित्र ने वह बात मजाक में कही फजूल खर्च लड़की ने अपनी पूंजी को कीमती चीजों में बदल दिया भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने अपनी हार को भी जीत में बदल लिया इस उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किया जाएगा मैंने यह कंघी पचास रुपए में खरीद ली रामलाल ने कहा कि मैं अपनी मोटर में जाऊंगा या टैक्सी में माता ने बच्चे को कंबल में लपेट दिया लगता है कि कुत्ते में वफादारी है मनुष्य में धैर्य और हिम्मत हो तो वह पराजय को भी एक पाठ समझता है पेज नंबर टू एटी फोर अशोक वृक्ष पर दो चिड़िया बैठी हैं उसके सिर पर चोट लगी सुमित्रा महाजन दो बजकर दस मिनट पर संसद भवन पहुंची तुम पहाड़ों पर कब जा रहे हो उसने साड़ी को सिर पर खींच लिया सुजाता ने अपनी बेटी पर गुस्सा किया हमारे देश पर हमला किया गया है तनाव खत्म करना अब पाकिस्तान पर निर्भर करता है स्वामी जी ने सत्य पर व्याख्यान दिया चीनी पर्यटन साऊल में टूरिस्ट बस पर घूमते हैं मैंने टेलीविजन पर राष्ट्रपति को देखा आजकल नौजवान मोबाइल फोन पर बात करते हैं वह चीज पांच रुपये पर खरीदी गई बुद्धू दूसरों की गलती पर हंसता है आपके अनुरोध पर मैं ये गीत सुनाता हूँ पत्नी ने पति से काम पर जाने को कहा तो पति ने गुस्से में आकर कीटनाशक गटक ली वह गलती पर है वह कुएं में छलांग मारने पर उतारू थी पर उतारू है को तैयार है को तत्पर है ज नंबर 286। वह औषधि पर औषधि ले रही थी परंतु रोग में कमी नहीं होती थी हम गिलास पर गिलास पीते रहे आपके आने पर हम चकित हो गए गांधी जी के कहने पर सभी लोग जोश में आ गए दादाजी ने सबके कहने पर भी दवा ना खाई कोशिश करने पर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी राजा ने सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए बाध्य किया और देशों में जज ज्यूरी सदस्यों का बहुमत मानने को मजबूर है पुलिस ने प्रदर्शकों को नारे न ना लगाने पर मजबूर किया मैं अगले दिन सुबह तक यहां ठहरूंगा वह टोपी कानों तक पहनता है वे सिर से पैर तक भीगे हुए थे यह गाड़ी सिर्फ मुंबई तक जाती है बर्फ एक महीने तक पिघल जाएगी मैंने उसे खाना दिया फिर उसने मुझसे पैसा तक मांगा मरुभूमि में उन्हें पीने का पानी तक ना रहा पेज नंबर टू एटी एट अनुरोध उतारू औषधि कंघी कंबल कीटनाशक कुल घटकना घृणा चकित जज छलांग तनाव नारा निर्भर पर्यटक पुकारना फजूल खर्च, बंसी मरुभूमि लपेटना वफादारी व्याख्यान संसद भवन